भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश सहस आश्रम के लिए उपयोगी युग यहाँ पे है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार विचार के द्वारा हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं वही हमारे वेदांति की साधारण अभ्यास है उसको लेकर किस ग्रंथ में बता रहे हैं पहले भाग में, हो गया। भाग में दिखाया। एक के बोल रहे हैं सुख दुख रूपी संसार सागर से उस पास जाना, तो जाना चाहता कैसे बाहर आ जा सकते गुरु जी ने बोला जो तुम सच मैं इस सुख दुख से बाहर जाना चाहता हूँ मैं कौन है, कौन जाना चाहता है स्वामी तो तो सर्वानंद हूं इनका गुरु, इनका चेला, इनका दादा, इसका चाचा दिखा करके बोलते हैं जरा सोच करके तो देखो तुम संसार के उस पर जाना चाहते हो और जो जि, जिस को तुम समझ रहे हो तो यहाँ पे जल के राख हो जाएगा तो, तो संसार जाएगा कौन अच्छा तो ही, ही है। कुछ पर पर जाना चाहता जाने वाला तो कोई नहीं। मैं जीब आत्मा और सूक्ष्म शरीर वो करण है उसके तरह काम करते रहते हैं और इसके पीछे जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व तो अपने स्वरूप के नहीं जानने के कारण दोनों के साथ ऑलरेडी संसार के उस पार में ही हो तुम इस शरीर के साथ धादात्मक करके संसार के, के इस पार तुमको प्रती हो रही है विचार पूर्वक शरीर के साथ धादात्मता छोड़ो बस तुम संसार अन्नम सर्व सर्वभूत वासम जब सर्वे विषा तस्मे सर्व विधे नम जो चैतन्य सर्व सर्व आज जगह पे गया हुआ है जो अपने आप अप सर्वरूप है बाद जो है यहाँ पे ए, इसके पहले आत्मज्ञान से पहले मतलब के ब्रह्म विद्या तो अब उसके तब जा कर के आत्मज्ञान के लिए इच्छा होती है तो जब तक जो है इस कर्म करते रहेंगे तब तो तक कर्म हमको एक नया नया शरीर देगा जब तक शरीर रहेगा तब तक राग और देश प्रिय इससे हम बच नहीं पाएंगे इसलिए अब इस प्रिय अप्रिय के अधीन करके प्रिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है अप्रिय वस्तु के दूर रहना है तब अनुकूल शरीर प्राप्त करते हैं यह होता क्यों है क्योंकि अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण आज ब्रह्म विद्या क्या करते हैं स्वरूप के अज्ञान स्वरूप के ज्ञान से मिट जाती है इसलिए स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस कर्म जो है कि अज्ञान को नाश नहीं कर सकता और ज्ञान भेद बुद्धि को पीटा करके उत्पन्न होता है इसलिए वो जो है अज्ञान को नाश भेद नाशेद की बोध ही अज्ञान है और तो भाव में बैठा है ना यही ज्ञान सीधा ज्ञान कल हम लोग कितना सती विद्यामोक्ष पूर्ववाद ये बोल रहे हैं की जो अधिक है चार प्रकार के कर्म होते हैं नित्य नैमित्य काम कर्म निषि कर्म निषिद्ध कर्म तो मुक्ति के लिए काम नहीं आता और और कर्म कर्म कर्म भी जितना फल उतना ही दे पाएगा निमित्त निमित्त निमित्त किसी को कर रहे है तो उस को मिटा देगा और नित्त कर्म के लिए शास्त्र ने कोई फल विधान नहीं किया इसलिए ये आत्मज्ञान फिर नित्य कर्म के नित्य कर्म आत्मज्ञान की मदद से संसार से मुक्त करेगा जो कर्म तथा जी में जब तक जीवन है इसलिए नित्य कर्म को हमेशा करना चाहिए कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि विद्या उसको हमेशा उसको नित्य कर्म को करते रहना छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रकार के पूर्ववादी होने पर तो सिद्धांत उत्तर आठ नंबर तक पढ़ दिए थे विद्या तथा कर्म चोदित्व विशेषता कार्यम प्रत्यवाय स्मृतिश्चैव तथा कर्म मुख्युबे विशेषता स्मृतिश्चैव कार्यम कर्म दोनों दोनों में समानता है क्या समानता है जैसा ज्ञान से मुक्त होता है उसी प्रकार शास्त्र ने कहा कि जिंदगी भर कर्म करना चाहिए जो यार जब जीते हो जो तो मतलब था। जैसा के लिए भी, करते है, उसी कर्म के लिए भी करते है। और कर्म जावजीवन करने के लिए बोल रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं की यदि नित्य कर्म व्यक्ति नहीं करता जिंदगी भर तो उसको प्रत्यवय प्राप्त होता है मतलब पाप लगता है ऐसा बोलते हैं मुक्त, मुक्त मुक्ति के लिए तो तो उनका तो कर्म करना ही तो तो चाहिए उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए नित्य तो कर्म के किए बिना मुक्ति नहीं हो सकता है तो पाप लगेगा ऐसा उनके मन में भावना है तो ये बोल रहे हैं कि ननु फला सिद्धांुव फल ध्रुवफला कि अपेक्षते नोम अन्न ध्रुव कार्य अपेक्षित अपेक्षत नो ध्रुव <coughs> फलादा किंचिपेक्षोम अन्न ध्रुव कार्य अपेक्षला विद्या न सिद्धांति पक्ष के तरफ से ये बोला जा रहा है देखो कि जो है विद्या अपने में में फल देने पूर्ण सामर्थ्य है वही मुक्ति करता है वो जो है मुक्त करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता मुक्ति के दरवाजा तक पहुंचाने के लिए नित्य कर्म की अपेक्षता है परन्तु मुक्ति के लिए ज्ञान के बिना किसी की अपेक्षा नहीं है ना न अग्निस्टोम जाग अथवा और, और किसी को अपेक्षा नहीं रखता है अग्निहोत्र जाग को करने के लिए जिन जिन साधनों को कहा गया उस साधन के माध्यम से यदि हम कर्म को करेंगे तो जाग ही फल देगा अग्निहोत्र के लिए जाग ज्ञान ज्ञान के फल आत्मज्ञान से फल नहीं देता जाग जो है आपको कि अपना और कर्म में समर्थ है, बोलते हैं।, मत तो बोलते हैं, कि जो है हैं तो है। तो है अपूर्व उत्पन्न फल देता हम को मानते ध्रुव न अपेक्षित उसका जो है वो अपना समर्थ से वो फल दे सकते हैं उसके लिए आत्मज्ञान का आवश्यकता नहीं है इस वादी के मत में पूर्ववादी के मत में आत्मा करता है भोगता है एक शरीर को छोड़ के तो शरीर तो तो तो में को भोगता है। यह निर्णय हुआ है कि यदि किसी कर्म का विधान है और उसका फल नहीं कहा गया है तो उस कर्म का फल सर्व होगा उस फल मुक्ति हो गया ऐसे नहीं कहा में के फल कथन है।, है, है, है और परंतु जो है वहां पे कुछ विदान नहीं है तो मानना पड़ेगा कि वो जो है जाग ही उसका कारण है यज्ञ के द्वारा ही अब स्वर्ग में जाते हैं जिस प्रकार से एक विश्वजीत न्याय बोलता है एक रात्रि शत्रु नायक बोलते हैं कि जो इस रात्रि को जागता है वो इस प्रकार से क्या होता है इस फल प्राप्त तो करता मतलब फल मदद करेगा वो इस प्रकार से नानो ध्रुवा फला विद्या विद्या तो निश्चित फल देना विद्या ध्रुवा फलांचित न अपेक्षा थे अपने से भिन्न फल देना मिले अपने से भिन्न किसी की अपेक्षा नहीं रखता जितना अपेक्षा थे फिर न अग्निष्टो में न अभी न यहाँ पे शुरू करना जिस प्रकार अग्निष्ट जन अपने कर्म के फल देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता इसे प्रकार विद्या भी अपने फल देने के लिए किसी का न... क्योंकि ये जो वो वादी बोल रहे हैं जो समुच्चय है वो ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति मानते हैं ज्ञान होगा ज्ञान के बाद कर्म करेंगे इसलिए आत्मज्ञान फल नहीं देता कर्म ही फल देता है आत्मज्ञान के माध्यम मांत, से दृष्टांत तो वेदान्व में वो बोलते हैं देखो जिस प्रकार मनुष्य की शरीर नाश के लिए हेतु होता है परन्तु वही जह यदि थोड़ा सा मंत्र के पवित्र कर दिया जाता है तो मनुष्य जीवन दान करता है इस प्रकार दही रात में खाएंगे तो बुखार आदि के हेतु बनता है परन्तु तो वही दही थोड़ा जो चीनी मिलाकर खाएंगे तो वो जो है शास्त्र के लाभदायक होता है इसी प्रकार जो कर्म बंधन का हेतु होता है परंतु के के में कर कर्म करेंगे तब तो क्या होता, होता होता है है वो मुक्ति लिए ऐसा करके वो अपनी पक्ष रहता तो पे बोलते हैं तथा ध्रुवा फल नितम ना कर्म प्रतिकूल देखिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से निश्चित फल देना विद्या भी कर्म को नियमित रूप से अपेक्षा रखता अकेला फल नहीं दे सकता है एवं केचित, इस प्रकार से कुछ लोग मतलब मानते हैं सिद्धांत उत्तर दे रहे नहीं ना कर्म प्रतिकूल कर्म जो है जिस मुक्ति को हम लोग कहते तुम जिस मुक्ति को कहते हो एक दूसरी बात है सभी कर्म पर उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने वाला वस्तु और नित्य होगा ऐसा तो नहीं हो सकता है सबको लोक में जाके कुछ करके फिर तो वापस आना पड़ेगा इसलिए ये जो है मुक्ति इस प्रकार की मुक्ति हमारी मान्यता नहीं है इसलिए विरोधी तो होने के कारण कर्म एकत्र तो बोध के विरोधी होने के कारण वो जो कर्म करने के लिए हमने मैं ब्राह्मण हूं मैं इस कर्म के द्वारा इस फल को प्राप्त तो करूंगा आप में सुन्न फल को प्राप्त तो करूंगा इस प्रकार से कई इच्छा को लेकर के कर्म प्रवृत्ति हैं और भेद बुद्धि को लेकर इसलिए कर्म जो है मुक्ति के लिए हेतु तो नहीं हो सकता है बोल है। तो रहे हैं ग्यारह नंबर श्लोक में तथा शुभ फला कर्म नितम अपेक्षा थे पूर्ववादी थी एवं थी इस प्रकार से कुछ लोग कुछ फिलोसफर कुछ मतलब दार्शनिक लोग ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं कर्म विद्या न कर्म, कर्म प्रतिकूल न ना, ना कर्म जो है जिस मुक्ति के लिए हम कह रहे हैं इस प्रकार की जीवन मुक्ति की कंसेप्ट तो स्वर्गवादी के सिद्धांत ब्रह्म लोक के के सिद्धांतों में है नहीं जीवन मुक्ति जनता भी बोलते हैं देवभुता देवानी मतलब उपासना करते करते उस देवता के साथ परंतु वो, वो, तो वो उत्पन्न होने वाला चीज है इसलिए वो नाशवान भी होगा इसलिए कर्म न कर्म मुक्ति पर नहीं दे सकता क्योंकि कर्म मुक्ति के प्रतिकूल है कभी प्रतिकूल है अनुकूल नहीं है इसलिए अब देखिए आगे श्लोक में बोलते हैं विद्या प्रतिकूल ही कर्म सभीत निर्विकार आत्मबुद्धि ज्ञान क्या है उसको बोलते हैं विद्या प्रतिकूलम ही कर्म सभीत निर्विकार आत्मबुद्धिश्चर विद्या क्या बोल रहा है हाँ पे देखो विद्या की ज्ञान प्रतिकूल है अनुकूल नहीं है क्योंकि जो बोलना कर्म प्रतिकूल था इसका व्याख्यान दे रहा है क्यों कर्म ज्ञान के प्रतिकूल है क्योंकि विद्या विद्या का विद्या पंचमी विद्या से मत विद्या का शिव रख सकते हैं कि प्रतिकूल प्रतिकूल कर्म।, कर्म उसका प्रतिकूल है क्यों प्रतिकूल स्वाभिमान है स्वाभिमान कि अपने शरीर अभिमान होने के कारण मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं पुरुष हूँ इस शास्त्र करने का अधिकार है शास्त्र मेरे कुछ कर्म करने के लिए बोला अभिमान के कारण ये जो है विद्या का प्रतिकूल होता है क्या है निर्विकार विद्या व्यापक इस प्रकार जो आत्मचिंतन है आत्मबुद्धि है ये जो है इसको विद्या यही ज्ञान मतलब ज्ञान का फल है ये ज्ञान भले से ज्ञान का फल ज्ञान ही फल है ज्ञान का फल और कुछ अलग नहीं होता ज्ञान ही ज्ञान का फल है और क्या होगा ये कि मैं मेरी विकार निराकार शुद्ध आपको अभिमान चाहिए और अभिमान जो है ज्ञान क्या होता है समस्त अभिमान को बिता देता है दे। तो एक सत्य कैसे हो सकते हैं और दोनों मिलकर कैसे चल सकते एक बोलता है कि अभिमान को मना के रखो और एक बोलता है कि वह अभिमान को मीटा बिना मैं आऊंगा अभिमान को बिना मीटा है पन नहीं। इसलिए, हाँ, इसलिए जो ये दोनों एक शत्र तो नहीं चल सकता इसीलिए विद्या और कर्म एक साथ मिलके फल देगा ये नहीं हो सकता दूसरी बात क्या है कि देखिए विद्या का फल तत्काल है ज्ञान का फल इसी समय यहीं पे मिल जाता है परंतु कर्म का फल लोकांतर में कालांतर में मिलता है तो जो वस्तु की फल फल प्रकार भिन्न-भिन्न है ज्ञान का यहीं पे मेरे समझ में आज नीज हमने समझा और कर्म का फल लोकांतर में कालांतर में एक है नाउवेर एक है देर इन दोनों कैसे मिलकर चल सकता है ये तो तब बाद में ये दोनों के लिए समुच्चय नहीं हो सकता है एक साथ फल दे नहीं सकते लोग क्योंकि एक तो फल तुरंत दे देगा और एक जो है बाद में फल देगा इसलिए नहीं चल सकते अभिमान को मिटा कर ही उत्पन्न होता है और एक जो है भेद बुद्धि और अभिमान को बना करके काम होता है इसलिए दोनों एक साथ मिलकर नहीं चल सकता परंतु तो इतना है कि यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो आत्मज्ञान वास्तविक में हूँ कौन इस प्रकार जानने की इच्छा अपने में उत्पन्न होता है इसमें तो क्वेश्चन करना तब जाकर के वो जानने की इच्छा ही सारा कर्म प्रवृत्ति को चुरा करके ज्ञान में मन को निवेशित करते हैं उसको समझाने के लिए स्वाभिमान अथवा जो शब्द बोला उसको समझाने के लिए इस प्रकार कर्म प्रतिकूलता उसको प्रतिकूलता क्या है तो उसको दिखाया बारह नंबर के साथ बारह नंबर के ऐसे संबंध है फिर बारह नंबर में बोला कि वहां पे जे स्वाभिमान स्वाभिमान तो क्या वस्तु है तो उसको देखो बोल रहे अहम mm -hmm. कर्ता मम इधम सैदी कर्म प्रवर्त वस्तुअधीनम भविद विद्यान भविद विधि अहम कर्ता मम इधम सैद इति कर्म प्रवर्तते वस्तुधीनम भविद विद्या करता धीन भवेद विधि अहम इति कर्म प्रवर्तते पस्तु धीनं कर्ता प्रवर्तुन भवेद विद्या कर्म करने के लिए क्या कहता है मैं करता हूँ अहम कर्ता मम इधम शहद ये फल मेरे लिए होगा ये मेरा कर्तव्य इति भावना को लेकर के व्यक्ति प्रवर्तित होते हैं कर्म तो क्या हुआ कि कि जो है कि है कर्ता के अधीन होता और ज्ञान जो है है है वस्तु के अधीन होता एक फंडामेंटल ज्ञान रखना कि सबसे जगह पे कर्ता के अधीन नहीं होता ज्ञान वस्तु अधीन होता है क्रिया कर्ता के अधीन होता है जो विधि बोलते हैं मतलब ये करो ये नहीं करो ये सब जो है करता कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से भी कर सकता है कोई भी क्रिया करता के इच्छा करता की इच्छा अनुसार करता जैसा चाहेगा ऐसा करेगा करेगा तो विधि के अनुसार परंतु तो करता कर गर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते है और थोड़ा प्रक्रिया में भी अपने अपना भिन्न कर सकते हैं कर तुम अकर्तुम अन्य था हो गया करता के किसी को बोल आप एक गिलास पानी लाओ ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते है और लाता भी है तो अलग अलग व्यक्तियों का देखना लाने की प्रकार अलग अलग होता है कौन कैसे लाएगा उसका हाँ इसलिए क्रिया जो है कर्ता के अधीन होता है और ज्ञान होता है कोई भी व्यक्ति को वस्तु तो दिखाएंगे ये क्या है पेन है सभी व्यक्ति यही बोलेगा ये पेन है इसमें ज्ञान जो है वस्तु जो दिखा रहे हैं उसके अधीन ज्ञान होता है परंतु कोई क्रिया बोलेंगे तो क्रिया जो है लिख के दिखाओ, लिखने देखना? कोई की हाथ को तेरा करके सबके लिखने की लिख लिख लिख प्रक्रिया अलग अलग है इसलिए ये जनरल रूल है वस्तु अधिन भवेदिदता अधिन भवेदेद हिमत्ता ज्ञान वस्तु तंत्र है और पुरुष तंत्र है जो पुरुष कहेगा जैसा चाहेगा ऐसा करेगा इसलिए और पुरुष के अंदर ये बोध होने परी तभी हो कर्म करता है को सुन करके शादी भावना और आरती भावना पूर्व दर्शन में ये माना हुआ है कि विधि वक्त को सुन करके मन में ऐसा भावना होता है कि शास्त्र ने मेरे को बोला तो ये मेरे को करना चाहिए फिर जो है उस कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है तो जिस प्रकार एक बच्चे की रोने की आवाज सुन करके माँ के मन में भावना होती है कि बच्चा मुझे चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊँ बुला। भावना बुलावना शास्त्र चाहते हैं कि मैं इस उस कर्म को कर्म को करूं और जब मैं धार्मिक हूँ शास्त्र पालन करता हूँ तब तो मेरे को उस कर्म को करना चाहिए तो माँ के मन बच्चे के प्रति तो होते हैं तो माँ कहते हैं तो माँ कहते हैं शाब्दी भावना एक को बोलता है आरती भावना शब्द सुन के मन में जो भावना हुआ वो हो गया शाब्दी भावना और फिर उसके बाद आरती हमको क्या करना चाहिए जो भावना होता है जाना चाहिए इसको बोलते हैं आरती भावना ये दोनों जो है कर्म के लिए प्रवर्तक होते हैं तो शब्द तो है के लिए प्रवर्तन के लिए हेतु क्या, क्या, ये ये क्या है पुस्तक है सभी के एक ही प्रकार बोध हुआ कोई चीज कोई बुखार आदि बीमार आदि आ जाता है मुँह में कोई विश्वास हो कभी कभी खट्टर कभी घर जैसा लगता है वो बीमारी के कारण स्वाभाविक रूप से ज्ञान जो है वस्तु वस्तुतंत्र होता है और क्रिया जो है पुरुष तंत्र होता है ये इसलिए इसलिए एक साथ दोनों मिलके नहीं चल सकता है क्योंकि नहीं, नहीं करता ऐसा कर सकता है और ज्ञान वस्तु के अधीन ही होगा और आत्मा जैसा है आत्मा क्या है देखिए आत्मा अशुभ व्यापक है पूर्ण है ये और इधर कर्तव्य कर्म क्रिया करने के लिए क्या बोलेगा मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूँ शास्त्र तो ने मेरे लिए मैं में तो ने मेरे कर्म को विधान किया बैठ तो सकता, सकता। इसलिए जब तक कर्म करेंगे तब तक तो ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हो सकता है इस भावना के साथ कर्म को छोड़ करके ज्ञान उत्पन्न होते है। तो उसी को समझाने के लिए देखिए बोल रहे हैं कि कारकानी उप मृदा विद्या बुद्धिशिरे तत्सदा कर्म कर्त व्यवस्थित कपमुदा विद्या बुद्धिशिरे तत्सदा कर्म कर्म व्यवस्था कपमृद विद्या बुद्धिभुरे इति कर्म ये थोड़ा सा जो विद्या क्या करते हैं भेद बुद्धि को कारक क्रिया कारक फल क्रिया कारक फल भेद बुद्धि को ये मिटाते हैं इस इस मैं इस कर्म को इस करणों के द्वारा करूंगा ये जो बुद्धि है कारकानी उप मृदा तो अच्छो मृदा ज्ञान बुद्धि जिस प्रकार एक हमारा भ्रांतो बुद्धि है ना क्या भ्रांतो बुद्धि है ऊशीरे मतलब तो मरुभूमि में जो पानी देखते हैं हमको पानी दिखाई पड़ते हैं तो क्या होता है कुछ मरुभूमि की बालूका की ज्ञान क्या करता है वो प्राणी की भ्रांति को मिटा देते हैं। कारक विद्या बुद्धि विद्या भ्रांत बुद्धि को मतलब मरुभूमि में पानी की बुद्धि को बालुका की ज्ञान पानी की बुद्धि को मिट्टा देते मात्र ही है, है? है कि, पानी नहीं है, कि को है। तो थोड़ा चाकचिक दिखाई देने पर भी वहां पानी नहीं आए हमको निश्चय हो जाता है इस प्रकार से वृद्धा की काम तो है परंतु इसका विपरीत इति परंतु वो जो कारक बुद्ध बुद्धि आपादान करने कर्म करतु व्यवस्थित करता, करता है जो है कर्म करने के लिए निश्चय करता है वो निश्चय करता है जो शास्त्र ने बोला ये तो ये जो है ये सत्य है इसीलिए मुझे ये करना चाहिए वो निश्चय करता है आदा, इस इस बने, में, और फल में कर्ता कर्म करण और फल में जो है सत्य को व्यक्ति कर्म करने को इच्छा करते निश्चय करते और ज्ञान क्या है? करता है कर्ता कर्म करण और फल को मिथ्या सिद्ध कराय से बोल रहा है अभिप्राय से ही फल नहीं देने वाला नहीं है तुमको एक भेद बुद्धि को बैठा करके उत्पन्न होता है और एक को बना करके होता है ये दोनों कैसे एक साथ चल सकता है ये दोनों कैसे एक एक साथ चल है एक है बोलता कि ही तो है है नहीं और एक बोलता कि द्वित्व बना करके रख तभी हमारा काम चलेगा तभी हमारा काम चलेगा <coughs> इसलिए विद्या बुद्धि एवं उसी जिस प्रकार से भेद बुद्धि पानी बुद्धि को मरुभूमि में पानी बुद्धि को मरुभूमि के का की उपदेश किसी काम सुनते हैं तो वो मेट जाते हैं परंतु आदाय परंतु वो जो है सत्य है पानी है वहां पे हमको पानी मिलेगा हमारी तो प्रयास बुझेगी जब तक ये बुद्धि होगा तब तक हम चलते तब तक क्रिया होता है कर्म कर इस प्रकार से कर्म करने के लिए वो निश्चय करता है एक जो है भेद बुद्धि को नाश कर दे क्या है कर्ता कर्म करण, फल मैं द्वारा इस इस साधन से इस कर्म को करके इस फल को प्राप्त करूंगा ये भेद बुद्धि हमेशा बना के रखेगा कर्म और ना मैं करता हूँ ना कोई कर्म है ना कोई फल है और ना उसमें मेरा कोई काम ना आ सकता इस भेद बुद्धि को मिटा देगा इसलिए एक दोनों एक ज्ञान वस्तु तंत्र होता है वो तो सच्चाई जो शास्त्र है क्रिया जा जा पुरुष में इसको करके भेद। और भेद क्रिया जो है और ज्ञान मिटा करके कर्म से अपने को निवर्तित करते हैं मुख्य रूप से कर्म यहाँ पे वैदिक जाति कर्म को लेकर के बोला जा रहा है जिससे सृष्टि चलती है इसीलिए विरुद्ध अत सक्यम न न कर्म कर्म नया विरुद्ध विदुषा तस् हेय मु विरुद्धवाद शक्य न कर सहैब विदुषा तस्मा कर्म हेय मु स्थिति अतः क्योंकि स्थिति ऐसी है क्योंकि एक पुरुष तंत्र है एक वस्तु तंत्र है इसलिए विद्वया सह कर्म कर न सक्य सहैव विदुषा मत विद्वान व्यक्ति के द्वारा विद्वान व्यक्ति का विद्या रहेगा अतः विदुषा इसलिए विद्वान के द्वारा क्या फिर सह विद्या को साथ लेकर के फिर कर्म कर तुम नाशक कर्म कर तुम संभव नहीं है करना क्यों विरुद्धत्वाद आपस में विरोधी होने के कारण तस्मा कर्म हेय मुमुक्षु मुमुक्ष के लिए तो कर्म हमेशा त्याग चाहिए कर्म हमेशा त्याज्य है विरुद्धत्म कर्म कर तुम को मिटाने वाला है और एक वेद बुद्धि को बना रखने वाला है चलिए इसलिए भी विद्वान के द्वारा कर्म कर न सक विद्या सहय विद्या के साथ कर्म भी रहेगा ये होना संभव नहीं ज्ञान के साथ कर्म होगा यह संभव नहीं है क्यों दिरुद्ध क्योंकि तो जाग जगह तैयार है उसको कर्म करने के लिए हमको मान्यता देना पड़ेगा कि मैं ब्रह्मचारी ग्र ही मानव प्रस्थित हूँ इसलिए अथवा तो एक, एक सन्यासी का भी एक कोठि है तो दंडी सं होता है उन लोगों के लिए भी कुछ कर्म भी भगवान भाषाकाल भाष्य में वो तो अपने आप बोल रहे हैं कि तो बुरा बोल रहे जाना ही चाहिए नित्य कर्म करने के लिए गुरु उपासना करने के लिए पठन पठन करने के लिए उपास अंको उपनयन चाहिए उपनयन के बिना नहीं होता तब तो भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं देखो शास्त्र से पता लगता है सन्यास दो प्रकार की होती एक होता है सन्यासम संस्था और एक पुण्य लोकाभवंती ब्रह्म संस्थम अमृत छात्र में आया है तो ये कि कोई एक आश्रम निष्ठ व्यक्ति सन्यास आश्रम दंड आदि लेकर के उपयोग रख करके वो के पूजा कुछ कोई कर्म विधान है वो आश्रम संस्थ हो गया वो अपने को आ, मैं सन्यासी और एक है परभंश परिभ्राजक सन्यासी, उसको ना दंड है ना कमंडल है व्यापक चेतन हुई इस चिंता में वेदांत जो गोपिन पंचाय बड़ा वेदांत बात किस सदा रमंत्र भिक्षा सन है दीक्षू रमंत्र खलु भाग्यवंत ऐसा मतलब पशुपति न मृत धार यिक्षा सना या दीक्षू रमंत कौपी नुबंत खलु भाग्यवंत ये जो परिकारी प्रदर्शन न दिखा रहे है यहाँ पे कि जब वेदांत वक रमन करना और भगवान को पशु पति नाम पशु के पति जो है पशु भगवान को धारण करते भिक्षाशन के लिए वो इधर उधर विचरण करता रहता है तो जीवन धारण के लिए शरीर धारण के लिए कौपीन बंत खाग बिश्चित ही परिग्रह रहित जो व्यक्ति है वो अनेक भाग्यशाली व्यक्ति सुखी जीवन जित इसमें है भगवान शंकर पशुम पशुम पतु ऐसा कुछ है पांच महत्व श्लोक है उसमें तो ये कर ये ये बोलते निलंजन देखिस ते पास हटात देख मन सकाल बल देख देख खूब भलोशोध देखी भाग्यशाली विरुद्ध अत सक कर्म कर विरुद्ध होने के कारण विद्या के साथ कर्म एक साथ नहीं चल सकता है। कर्म है, है त्याग करने आसक्त तो नहीं होना चाहिए ये हमारे लिए शास्त्र बोला मुझे करना चाहिए ऐसा शास्त्र एक अलग संन्यास के लिए बोला है इसमें कुछ करना नहीं है आत्मज्ञान के लिए आत्मा बारे दृष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निद्याशित भी महत्री, भी, ये भी तो शास्त्रों ने विधान किया ये भी एक एक एक है है है और ठीक है, तो है शास्त्र एक जो है एक शन्यासी। शन्यासी का दो विधान किया हुआ है इस चीज को मन में रखते हुए इसको लेकर के रहा बड़ा लंबा चौरा हुआ है देहा अगला वाला की देहा ग्रहण निजीनाथम तबत अ ग्रहण निजी तद विवत्थम तबत भेहा्रहण निज भवे कि दे शरीर इन्द, शरी को सामान्य धारण करने वाला निजम ग्रहण यही मैं हूं ऐसा करके ग्रहण करते ऐसा करके ग्रहण किया है प्राणी नाम समस्त जीव क्या करते हैं प्राणी नाम प्राण धारण करने वाले दे शरीर धारण जीव प्राण के साथ शरीर में रहने वाले जीव देहा शरीर मन बुद्धि में अविशेष न सामान्य रूप से मैं हूँ इस प्रकार धारण करते हैं नीचा मतलब यही मैं हूँ इस प्रकार ग्रहण करते हैं इसको अविद्या होता अविद और ये अविद्या से ऐसा भान होता है कि मैं शरीर इंद्रमान बुद्धि संघात शंखात मैं इस से बाहर तो तो तो, तो तो आने के लिए इसका विपरीत भावना करना है और विपरीत भावना पक्का होने पर फिर कर्म अपने आप ही छोड़ जाता है कर्म फिर जो परेशान नहीं करता ये करना है वो करना ये भावना नहीं होता मन में इसलिए देहादे अविशेष यहाँ पे कर्म मतलब हमेशा गीता की की अर्जुन ने जो पूछा था कर्म था। कर्म किसको बोलते ने उत्तर दिया था ये खाना पीना सपना कर्म नहीं बोलते हैं भूत भाव भव करो विशर्ग कर्म ज्ञान होगा तो ज्ञानी खाना भी नहीं खाएगा कहीं कोई काम नहीं करेगा एक जो है बीमार व्यक्ति की तरह पर रहेगा अथवा कर लेगा ऐसी बात नहीं बोला शार्थ ने।, शार्थ ने बोला कर्म वो है जिस कर्म से भूत सृष्टि को चलाने के लिए जो अग्नि में दिया आता है उसको यहाँ पे कर्म और प्रत्येक व्यक्ति की इस सृष्टि के एक अवैध होने के कारण इस सृष्टि को संचालन करने के लिए सभी व्यक्ति को भगवान ने कुछ जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी के अनुसार सभी व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी पालन परन्तु तो कुछ व्यक्ति को भगवान ने ऐसा भी बनाया कि चक्र से बाहर आने को पुरुषार्थ दिखाने के लिए कुछ मतलब मुक्ति चाहने तो मुक्त, तो वाला भी कोई व्यक्ति होंगे इस प्रकार फिर कर्म में परिवृत्त नहीं होंगे तो भगवान का ही बना हुआ है और इस प्रकार मन में परिवर्तन होने पर कोई पाप नहीं लगता क्योंकि आपने धर्म मार्ग को अवलंबन करके चल रहे हैं प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुखम कर तुम अव्यम ये आप अब अनुभव कर सकते हैं कि धर्म से बाहर नहीं है और करना आसान है फल अव्य है ऐसा करके भगवदगीता में बोला इसलिए शरीर जो धर्म कर्म आचरण छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा नहीं होगा जब मन में भावना होता है तो उस भावना को जो है बिल्कुल मन से हटा देना है इस मार्ग में जन्म की पुण्य मनुष्य में मानने करके वो अपना मान लेता है ये मैं हूं। इसी को अविद्या बोलते हैं तद अविद्या उत्तम ताबत कर्म विधि जब तक ये भाव रहेगा तब तक चाहे कर्म है करने के लिए इच्छा और कर्म में प्रवृत्ति तब तक हो सकते है परंतु इसका विपरीत नहीं हूँ इस भाव में जब मन में धीरे धीरे बैठने लगता है तब तो सारा कर्म झुक जाता है ठीक है आज यहीं तक रखते हैं कल आठ स्लोक पड़े थे आज भी आठ हो गया ठीक है समय भी हो गया सोलह कौपी नाग्यवंत वेदांत वक्के पशुपति नीक्षा चाहिए ठीक है आप दो काल की कल को दिखाएंगे वर्तमान काल की महिमा को चालीस को तो नहीं बोला था जी वन शाह मकान चालीस चालीस यहाँ से काल की महिमा को बनना संसार में हर चीज काल के ग्रास में है परंतु आत्मा में कल्पित है आत्मज्ञन होने से आप कालातीत हो जाएंगे काल हमको छू नहीं पाएगा काल स्पर्श भी नहीं करते काल की महिमा को दिखाने के लिए और देखो हर चीज काल के ग्रास में है परंतु आत्मा काल के ग्रास में नहीं है जो आप नित्य सुख ढूंढ रहे हो नित्यमत्म जो काल से पड़े हैं तो जो जो नित्य सुख जो आप ढूंढ रहे हो काल से परी जो तत्व है तो काल कहा काम करते हैं उसको दिखाने के पहले दिखाते हैं काल जहाँ पे नहीं है उसको तो सीधा सीधा नहीं दिखा सकते हैं। काल जहाँ पे असर नहीं कर सकते हैं, उसको सीधा पढ़ करके नहीं दिखा सकते परंतु तो काल कहाँ -काल पे असर करता है उसको दिखा करके इए, इसलिए ये तुम नहीं हो आल ये वस्तु इसके पीछे है जो काल काल जिसके ऊपर कल्पित है उसको, काल उसको असर निकाल उसको छू नहीं पाता उसको जाने के लिए काल की महिमा को बढ़ना संसार काल है। एक के अधीन है इसीलिए मेरे को कालातीत वस्तु नहीं दे सकता संसार से एक वस्तु काल के अधीन है इसीलिए जो है सांसारिक वस्तु हमें कालातीत अवस्था में नहीं ले जा सकता इसको मन में बैठाने के लिए अगला श्लोक शुरू करते हैं सारम् नीम सनपति साम्तक्र तेत सा दिषद्रबिबान उ राजपुत्र बंदीनस्ता कथा जगा स्मृति पथं नमः नमन सुंदर नगरी महान बहुत बड़ा राज्य बना है अपने राजा थे तो इसलिए उस राजा के बना हुआ सुंदर नगर वो राजा और उनके चारों तरफ से घेरे है उनका जो परिषद और उसका जो है विद्वान राजा लोग पहले विद्वान कवियों को रखते थे सामंत चक्र सामंत राज्य सब राजा कुछ सब परिषद चंद्र राजा के जो पुत्र गान वो जो है वो भी घेरे वहां पे दिखाई दिया था वो एक समय राज इतना भयंकर था और राजा के दुर्द प्रताप से सारा लोग जो है का सब डरते थे इसका और वो उसको राजा के कथन करने के लिए सब चीज वहाँ के संदी ने राजा के जो बंदी होते हैं ना वो लोग राजा की स्तुति करते हैं ये जो है एक नियम था उस समय की राजा ये है बोला है। तो हमारे में राजा जो है वो के वंश को सुनकर के वचन को सुन करके दुख दुख गान श्रुति प्रवक्ता है तो राजा जनश्रुति तो बंदी को बोलता है इसमें राजा को हमसे बच्चे सुनकर मन में शौक हुआ था ऐसा बोलते हैं स्तुति करने वाले लोग राजा के ऐसे नियम था कुछ पहले राजा के पुत्र तो दंड होते ही है ये बंदी ये बंदी उनका राजा की स्तुति करते है सर्वम जस ये सारा जितना सुंदर नगरी उतना सब कुछ ये सारा चीज जिसके वश में आकर के अभी के केवल स्मृति रूप में बना हुआ है कुछ नहीं है अभी सब चीज धंस हो गया केवल स्मृति रूप में बना हुआ है काला ये उस काल को मैं नमस्कार करता उस काल को मैं नमस्कार करता जो हर चीज को ग्रास लेता है परंतु तो एक चीज थ में ये प्रश्न आया था हमारे वृद्धा में कि हरेक मृत्यु कोई मृत्यु है कि नहीं काल यदि का मृत्यु है तो काल का भी कोई मृत्यु काल का मृत्यु होगा तब अनवस्था नहीं होगा तो कभी मुक्त नहीं हो सकते ऐसा भयंकर प्रश्न पूछा बुझुलाझा यदि ने जाग्ञ बल के ऋषि को यज्ञवल तो के बोलते हैं हाँ हरेक काल का, का एक काल रहता ही है देखो ना भयंकर अग्नि को पानी बुझा देते हैं और फिर पानी को भी अग्नि सुखा देते हैं तो जिसके मात्रा जब अधिक होती है तब तो उसके लिए मारक बन जाते हैं परंतु इन सब का मारक एक है जिसको कोई मारने वाला नहीं है वो है ईश्वर ईश्वर की उत्पत्ति नहीं है इसीलिए ईश्वर की नाच भी नहीं है इसलिए मृत हरेक मृत्यु का एक मृत्यु है निष्ठा तो दिया कि जैसे देखो अग्नि को बुझाने वाले जल है वहां पर अग्नि का अभिप्राय था हिरण्यगर्भ और जल का अभिप्राय था ईश्वर हिरण्यगर्भ हिरण्य गर्भ तक हर एक वस्तु हिरण्य गर्भ तक लय प्राप्त कर जाता उसका भी मृत्यु होता है ये काल की महिमा है उतना सुंदर सारम्य नगरी और सुंदर मनोहर राजधानी अतः राजा के नगर महान सरणपति और महान राजा समन्त चक्र उसके चारों तरफ घेरे हुए उनका पार्षद वर्ग उसके साथ जो है विद्वान लोग उनके साथ फिर वो जो सुंदर स्त्रियों और राज का राजा का लड़का और राजा की बंदी लोग दादा की स्तुति कर सब जो है आप क्या हो गया पहले दिखाई दे रहा था आप इतिहास के रूप में कथा के रूप में स्मृति पथ में वहाँ पे समय राजा विक्रमादित्य कोई राजा हो गए थे हैं हम तो देख समय, राजा की राज था, नहीं राजा के सब कुछ उस कालामक जो है भगवान अथवा काल देवता को भयंकार काल महाकाल को मैं नमस्कार करता हूं सबको खा लेता है तो ये जो है काल के मही काल के ग्रास में हर एक वस्तु तो काल के अधीन है परंतु तो एक आत्मा काल के अधीन नहीं है तो काल के परे जाना होगा तो हर एक व्यक्ति से ही चाहते हैं कि मैं ना मरू मैं हमेशा रहूं परंतु तो शरीर जब तक मैं शरीर अपने को समझूंगा तब तक तुम्हारा तो जन्म मृत्यु हमारा लगा हुआ होगा परंतु तो आत्मा रूप में जब हमको देखेंगे तब जन्म मृत्यु मेरे को छू नहीं पाएगा अगला देखिए जत्रानी का तत्र को को अनुभव रजनी दिवसो द्वारी लोलोय द्वार वक्षो भुवन फल के प्राणसारे जैकद्रप्येक तु बहुव बहुब त्रो पिछले इतने रजनी दिवस लोलिवाक्ष आला जत्र एक समय जहां पे अनेक विद्यमान था जत्र अनेक अनेकड़िए किसी घर में जहाँ पे अनेक व्यक्ति विद्यमान रहता था वहां पे कोई एक भी कभी नहीं रहता कभी एक में गतिष्ठा थी तथा एक कभी कोई व्यक्ति रह जाता है नहीं का जत्र अनुभव तथा जहाँ जाता है कोई भी नहीं है वहां कोई भी भी नहीं नहीं है है पे, पे, इस प्रकार से इस इस प्रकार प्रकार से से क्या है कि ही इत्तम। मतलब इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये क्या कर रहा है दिन और रात के माध्यम से इस मतलब संसार को हिलाते हुए इब अक्षो जिस प्रकार खेलते है ना उसका दो कुछ होता होता है है है डालते उसके क्या का सारा चीज हरण कर लिया था इसी प्रकार काल क्या करते हैं दिन और रात के माध्यम से संसार रूपी इस पास भूमि में रामाशाही भगवान फल के काल क्या करता है खेलता रहता है और समस्त प्राणी को नाश कर लेता है समस्त प्राणी को धीरे धीरे नाश कर लेता है तो जत्र अनेक अनेक तत्र एक जिस घर में व्यक्ति थे वहां पे कभी एक ही जाके दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे एक था पे कभी कभी अनेक दिखाई पड़ते है फिर अंतिम में कोई भी नहीं रहता इस प्रकार से कि एक जुआ खेल में हैं की फिर पीछ, एक पीछे और भी नहीं। इस प्रकार से कल मतलब सबको ग्रसन करने में सामर्थ जो काल है सबको खाने में समर्थ वाल जो काल है अंत क्रिया निपूर्ण अक्षर मतलब ये जुआ खेलने में जो है जो अत्यंत है, है? मतलब है, है खेलने का कि जिसके बोलते हैं न पाषा खेलने के एक डिस्क होता है डिस्क वो, वो डिस्क ये सृष्टि उनका डिस्क है भुवन फल के क्या करते हैं अक्षो इब, ये दिन और रात रूपी दो जो जिसको घूट हम लोग बोलते हैं ना क्या बोलेंगे पासा की डालने के लिए जो उसको घोटी जैसे हम लुडु रुपी द्मत्तु द्मत्तु बना करके क्या करते हैं कि सारा संसार को हिला डुला के पूरा साफ कर लेते हैं खेलता रहता है प्राणी शारीर मतलब जीव रूपी क्रिया की घूटी के सहाय से उसको चित्र खेलते रहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे कालात्मक देवता भुवन रूपी इस क्योंकि राजा थे नाशा ना, खेलते होंगे तो इसलिए शायद इनको इस यही याद आ गया कि जो है ये कालात्मक ये देवता ये भुवन रूपी इस खेल की भूमि में कि दिन रात रूपी दो इसके द्वारा घूटी के द्वारा सारा प्राणी के जीवन को लाना और नाश करना लाना और नाश करना इसमें लगा रहता इसमें लगा रहता ये जो है यही शोक और मोह यही सबसे बड़ा संसार सत्य है ये मुझे सुख का ये तो होगा यही पे शुरू होता है हमारी मोह यही पे शुरू होता है ओ, शादी करता है पत्नी को पति को सब ग्रहण करता है बिचड़ा पालता है, है। अधिकतर दृष्टान को संसार में अधिक मधुरत्व तो क्या करते हैं उसी में मोहग्रस्त रहते हैं परंतु तो महाकाल की इस विचित्र लीला को वो समझ नहीं पाता है कि वो देख रहे आंख के सामने जो हमारे इसमें नहीं दिखा भी भी ब्रह्म रोज रोज हमारे ब्रह्मचर्य में बैठे रहना है तो देखना कितने व्यक्ति रोज मर रहा है कितने व्यक्ति रोज कितना रोग चल रहा है केवल एक ही शमशान भूमि में कितने शमशान भूमि है श्र लोग रोज मर रहा है परंतु मैं शायद नहीं मरूंगा इसलिए विषय को इकट्ठा करने में गमन करते हैं फिर भी जो बचे वह लोग सोचते है कि मैं शायद रह जाऊंगा इसलिए सामान को इकट्ठा करने में लगा रहता है पाप करने में डरता नहीं है इसको मन में रखते हुए ये जो अगला वाला बोलते हैं दो प्रकार से काल के मतलब क्रिया करते हैं एक आदित्य का अवलंबन करके एक चंद्रमा का अवलंबन करके आदित्य का अवलंबन करके दिन रात के माध्यम से काल जो है जीव की आयु को क्षय करते हैं अथवा चंद्रमा के माध्यम से तरह तिथि के माध्यम से काल जो है जीव की आयु को क्षय करते हैं पहले बोल करके आया कि हमारे जीवन एक छेद वाला पात्र में पानी रखने के समान निरंतर पानी आयू आयू पानी जो है निरंतर जो है बहता जा रहा है, तो है कुछ ही दिन बचा हुआ है संसार में जितना बचा हुआ है कम से कम भगवान में लगा दू मन को वो मतलब जागृत नहीं होता इसलिए अब काल के माध्यम से प्राण का संजुग होता है वृद्धि चय होता है उसको क्षमताने के लिए आदित्य को पहले लगाया काल आदित्य जो है आदित्य जो है आदित्य चंद्रमा ये काल के दो अस्त्र है काल जो है इस आदित्य चंद्रमा के माध्यम से ही समस्त प्राणी आयु को क्षय करते हैं मतलब दिन बढ़ता जाते हैं तो, आदित्य गहर संचीय जीवित व्यापारेर बहु कार्य भार गुरु भी काल न जायते जन्म जरा विपत्तिमरण न उत्पादी उन्द्र को ध्यान इस का मुख्य रूप से बहुत अच्छी तरह से आदित्य गतागतरहर संीय जीवित व्यापारे बहु कार्यभार गुरभ दृष्टा विपत्ति पित्वा जगत आदित्य गतागतिर अहर संीयत आदित्य की गति और उदय और अष्ट की मध्यम से प्रत्येक जीव की जीवन जो है सम्मक रूप से क्षय होता जा रहा है फिर भी हम अपने कार्य गुरु तरह कार्यभार अपने है। और मेरे को, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा बहु कार्य भार गुरु भी अनेक प्रकार के भयंकर कार्य की जिम्मेदारी हमारे सर पे लेकर के और उस तरफ उसको पूरा करने के लिए व्यापार है उस व्यापार में कालोपीना काम करते करते हमारा तरफ देखा ही नहीं कभी घूम के बस हमारा समय होने वाले है अथवा वो समझने से पहले ही उसको मैं समय होने वाला है समझने से पहले उसका समय ग्रास कर लेते हैं ऐसा भी कई देखा जाता है चलिए जो है आदित्य कि इसके बाद चंद्रमा आदित्य के माध्यम से दिन रात के द्वारा प्रत्येक प्राणियों की आयु को क्षय करते हुए काल व्यापार कर ही रहा है निरंतर परंतु मनुष्य अपनी भ्रांति जनित गुरु भारत के पे लेकर के अपने काल की गति को देख नहीं पाता काल की गति को देख नहीं देता दे जन्म जना विपत्ति मरण त्रास पद्धति यदि किसी को व्यक्ति को यह दिखाई भी देता है मन में यह भावना बहुत कम आता है और यदि आता है तो स्मशान वही राग को बोलते है जब तक किसी रिश्तेदार को जलाने के लिए स्मशान में गया था थोड़ी देर बहिराग को मन में हाँ जैसे फिर अपने घर में वापस आता है फिर वही सब मोहग्रस्त हो जाता है ये मोह की मदिरा की उन्मत्त से काल की जो है क्रिया को उसको देखने ही नहीं देता दृष्टा जन्म जरा विपत्ति मरण जन्म जरा विपत्ति की मरण रूपी जो त्रास देख करके भी त्रास तो मन में डर नहीं आता सोचता तो तो है पर परिवार में आशक्त रहना ये करना वो करना ये सब भिन्न भिन्न कार्योवार अपने जिम्मा दर के ऊपर ले करके वो तो दुखी होता रहता है तो बोलता है पिता मोहमय प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूत भूत जगत जगत संपूर्ण है वो मोह जो प्रमादात्मक मदिरा को, प्रमाद को पान करके उन्मुत्त भूतम जगत सारा जगत जाए है मस्त हो रखा है बस आज तो संसार में बल बहुत ही विज्ञान की आविष्कार इतना बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे जो मन इतना लगा हुआ है किंतु उसके मूल अतः तो तो हमें भी इससे किसी समय इस छोड़कर जाना पड़ेगा वो तो त्रास हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता उसके बोलते हैं आदित्य गतिर होने पुताने का चंद जम मंदिरों रोज रोज कितना पर मन में, में त्रास नहीं उत्पन्न तो शायद मैं दिन और कुछ काम कर ले और पैसा कमा ले बस इसी के पीछे व्यापार बहु खर्च बार गुरु फिर कालो पिना गाय थे अधिक तक समय तो पता ही नहीं लगता कि इतना समय बीत गया इस का दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रास चरण पद्धति जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो है विपत्ति को आंख के सामने देखते हैं, फिर भी सोचते है मोहात्मक ये माया की महिमाए मोहात्मक माया रूपी मधिमा मदिरा को पान करके उन्मुक्त जगत भूतम समस्त जगत जो इस जो है उन्माद की तरह मतलब के के का शराब के के पीने वाला व्यक्ति शराब पी करके अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो करके ढूंढ कहा जाओ क्या करो इतना अधीरा अधिक हो जाता है इसी प्रकार प्रत्येक जीव बत्मा के सान्निध्य में रह करके भी बस मेरा घर कहाँ आए अभी तक उसको ढूंढ के पता ही नहीं लग रहा है वो मदिरा के पान करके मोह मदिरा को पान करके मुंह में ही ओ, पान मदिरा मुक्त जगत का यही स्थिति है तो ये जो है इस चीज को कुछ कुछ श्लोक को बिल्कुल याद हो जाए ना उसके भाव को मन में हमेशा जगा के रखना है कि हमको छोड़ के जाना है कोई निश्चिंत नहीं है कि कल सुबह मेरे को दिखाई देगा कि नहीं इसलिए जितना हो सके भगवान के नाम कोई कर्तव्य कर्म को यही सबसे बड़ा कर्तव्य मनुष्य जीवन कि भगवान के नाम जितना अधिक से अधिक हम कर सके इसके सिवा सिर्तव्य को बोझ अपने सर पर मत लीजिए बस केवल ईश्वर के लिए ही जीवन जी बाकी जो काम करना होगा भगवान जैसे कराएगा वो होगा नहीं होगा तो हमारा क्या भी करेगा जाने दो उसको भगवान के नाम नाम नहीं करते अपने अपने में कुछ पैसा ये न भगवत भगवत धर्म की की या तो बिगड़ेगा जमा करते तो वो हमारा अगला जीवन भी दुखदायी होगा इस प्रकार से इस विचारय हो गया बहुत ओम पूर्ण मद पूर्ण मदनाथ पूर्णमे शांति शांति नम नम नमो नमो नारायण ओम नम नारायण ओम नम नारायण